वो बातों पर महाराज जी विशेष रूप से हमारा ध्यान दिलाते हैं एक यह है तो सचमुच इस जगत में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है और दूसरी बात यह है कि तो वस्तुतः मुझे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं मेरा कुछ नहीं है इसको हम लोग थोड़ी कम कठिनाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि देखने में आता ही है वही जिसको भी मैंने अपना करके माना वह मेरा होकर रहने सका इस बात को हम सब लोग अपने द्वारा जान लेते हैं जीवन काल में जैसे आँखों को हमने प्रारंभ से ही ऐसा मान लिया था कि ये मेरी आंखें हैं और उनको बहुत पसंद किया उन्हें बहुत आवश्यक माना शरीर रह गया है जगत को देखने की जरूरत रह गई है और जिन आँखों को मैंने अपनी करके माना था और उनकी बड़ी आवश्यकता आज भी महसूस करते हैं वे आखे मुझे छोड़ चली जा रही हैं, उनकी रोशनी घट गई अब ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्ची खुद रोशनी है वो भी खत्म हो जाएगी वो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है झी होता है तो उन आंखों को ये मेरी है मेरी है ऐसा कहने में कोई बुद्धिमानी है ये नहीं है जिन कुटुम्बियों को शरीर के नाते से माता पिता के नाते से पति पत्नी होकर के बाल बच्चों के संबंध में रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ की आपने अपने पन का संबंध माना वह अपना पन सदा के लिए निभता नहीं है अत्यंत प्रिय लगने वाले अपना कहे जाने वाले कुटुम्बियों को या तो हमें छोड़कर चल देते हैं या वे ही छोड़कर चल देते हैं तो उनके बिना मैं वियोग में रहूं अथवा मेरे शरीर का नाश हो जाए तो वे वियोग में रहे माना हुआ संबंध निभा नहीं ऐसी ही आप वस्तुओं के संबंध में भी देखिए एक साधक को मैंने देखा था जिन वस्तुओं को बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया बहुत संभाल के रखा खूब अपना करके माना और बड़ी उनको सुविधा थी उन वस्तुओं से और बहुत अच्छा सुखद माना था उन्होंने और धीरे धीरे धीरे धीरे करके शारीरिक अस्मस्थता बढ़ती गई तो बुद्धिमान आदमी हैं उन्होंने कहा कि भाई देखो शरीर के कारण से इन वस्तुओं का बड़ा महत्व था और मैंने खूब गौरव के साथ इनका उपयोग किया लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि शरीर इसके लायक नहीं रहेगा कि वस्तुओं का उपयोग करें अथवा उनको संभाल के रखें तो शरीर के बिगड़ने से पहले उस भले आदमी ने अपनी सब जारी प्यारी सुरक्षित वस्तुओं को अच्छी तरह से बांट ब करके अपने को तो खाली कर दिया आप अब हटा दो अब रखो मत और रखने से नुकसान होगा क्या नुकसान होगा कि हम संभाल नहीं सकेंगे तो वस्तुएं बर्बाद होंगी वस्तुएं बर्बाद होंगी तो भीतर भीतर उनका लोग मुठ को सकाएगा दोनों तरफ से गए संभाल न सके तो वस्तुएं गई और वस्तुएं नहीं तो उनके लोग से पीड़ित हो गए खुद भूबे दिल में चिंतन किसका होना चाहिए किसकी याद कल्याणकारी है बोलो एक मालूम नहीं देर में परमात्मा का नाम निकला जल्दी से क्यों नहीं निकला भाई अंजान है आप लोग बोलना चाहिए जिसकी याद हम भाई बहनों के लिए कल्याणकारी है उसकी जगह पर बर्बाद होती हुई वस्तुओं का चिंतन सतावे तो लाभ हुआ की हानि हुई, हानी हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सब बांट बूंट करके दे ले करके फ्री हो करके मुझसे भेद हुई तो कहने लगे कि बहन जी मैंने सब खालू कर दिया इसलिए कर दिया कि अब संभाल सकूंगा नहीं और उनको बिगड़ता हुआ देखा नहीं जाएगा भाई गाड़ी कमाई के पैसे से खरीद खरीद करके इकट्ठा किया था वो बिगड़ेगा चढ़ेगा टूटेगा कोई चोरी से उठा ले जाएगा तो कैसे अच्छा लगेगा अच्छा तो नहीं लगेगा तो, तो संगी आदमी है उनको समय पर याद आ गई बात छूट गई उन्होंने अपने को फ्री कर दिया अब आप सोचेंगे इसी प्रकार से कि हम सब लोगों के लिए थोड़ा सहज पड़ता है इस बात को स्वीकार करना कि सचुद्च संसार में मेरा करके कुछ नहीं है केवल ममता के दोष से ही हम वस्तुओं को तो इकट्ठा करते रहते हैं सदुपयोग की बात अलग है सनहितकारी कार्य में लगाने के लिए सामग्री जो हम गुजारते हैं वो अलग है एक दिन ऐसे ही मैं बोल रही थी तो वो टेप रिकॉर्डर मशीन जो मेरे संग घूमता है सब जगह सभाओं में ले जाती हूँ मैं भाई बहनों को स्वामी का वचन सुनाने के लिए वो मेरे सामने रखा हुआ था और जैसा आप लोगों ने सुना पहले प्रणव का उच्चारण फिर प्रार्थना फिर हरिशरण फिर संतवाणी सुनाने के बाद मैं बोलने लगी और ऐसे ही कहने लगी की भाई हमारे कल्याण के लिए संत के वचन में ये सुनाया जा रहा है कि मेरा करके कुछ नहीं है वो तो थोड़ी देर के बाद एक भाई ने एक स्लिप लिख करके दिया और कहा कि हम लोग सुन रहे हैं कि मेरा करके कुछ नहीं है तो ये आप जिस मशीन से काम लेती हैं वो मैं मांग रहा हूँ आप मुझको दे दीजिएगा ये मेरी परीक्षा ली उन्होंने मुझसे तो कह रही हो कि मेरा करके कुछ नहीं है तुम्हें तो मशीन मांग लेता हूँ मुझे दे दो प्रमाणित करूँ कि कुछ नहीं है तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगी और इसलिए नहीं दूंगी कि मशीन मेरी है मेरी तो नहीं है और वस्तुतः मेरी नहीं है इस बाहरी हिसाब से भी कि मैंने कमाई के पैसे से उसको खरीदा नहीं सार्वजनिक कार्य में लगी हुई हूँ मैं तो एक भाई ने देखा कि माता जी के पास एक अच्छी मशीन रहे तो अच्छा रहेगा तो वो ले आए खरीद करके मुंबई से और इतनी संपोर्टील रहती हैं कि उनसे ये नहीं कहते बना कि माता जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ आप ले ये नहीं कहा ये आए तो मुझसे कहते हैं कि माता जी आपकी वो छोटी मशीन अच्छी नहीं लगती है कि आवाज़ नहीं आती है तो एक बड़ी मैं ले आया हूँ तो इसको थोड़ा काम में लेके देखिएगा कैसा लगता है तो मैंने कहा आप क्यों लाए हैं तो नहीं मैं अपने ही लिए खरीद रहा था मैं अपने ही लिए खरीद रहा था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप काम में लेके देखिए तो सही ये ठीक काम करती है क्या तो मैंने समझा कि चेकिंग के लिए दे रहे हैं की माता जी काम में लेके देखिए प्रयोग करें कैसा है कैसा नहीं तो मैंने ले लिया दो चार दिन काम में लिया बड़ी अच्छी आवाज इतनी अच्छी आवाज है उसकी तो मैंने कहा कि भाई ये मशीन तो बहुत बढ़िया है तो जाने जब खत्म होने लगा समारोह तो मैंने कहा कि अभी ले लीजिए हो गया काम देख लिया मैंने पता कि नहीं अच्छी आवाज की है सभा में इतने लोगों के काम आती है तो माता जी इसको तो आप रख लीजिए इतने बढ़िया आदमी है देना भी उनको इतने ढंग से देना पसंद आया कि मैं दे रहा हूँ ये अभिमान भी उन्होंने प्रकट नहीं किया और इस संतोष के साथ प्रियता के साथ दिया उस भाई ने जब मेरी परीक्षा ली और ये कहा कि ये मशीन जो आपके पास रखी है मैं मांगता हूँ दे दीजिएगा तो मैंने कहा मैं नहीं भूंगी इसका अर्थ नहीं है की इस पर मैं अधिकार मांगती हूँ इसका अर्थ नहीं है कि ये मेरी है मेरी नहीं है ना बाहर से मेरी है ना भीतर से मेरी है अरे अपनी कमाई से खरीदो तो भ्रम हो जाए कि मेरी है वो तो भी मैंने नहीं किया था तो मैं बाहर से भी जानती हूँ कि मेरी नहीं है और भीतर से भी जानती हूँ कि मेरी नहीं है लेकिन तुमसे मैं इसलिए नहीं दूंगी कि इस वस्तु का सदुपयोग सहयोग हजारों हजार सत्संगी भाई बहनों के श्रोताओं की सेवा में हो रहा है इसलिए मैं नहीं दूंगी <laughs> तो वस्तु मेरी नहीं है इसका मतलब ये खड़े है कि चोर उठा ले जाए तो तुम्हें छोड़ दो भी उठा ले जाए कोई कोई छीन के ले जाना पसंद करे कोई दुरुपयोग करने वाला ले जाना पसंद करे कोई उठा करके फेंक देना पसंद करे तो तुम इस व्रत को पालो कि मेरी नहीं है तो जो भी है छोकर तो डाले तो नहीं है आप उसके प्रति ममता मत रखिए एक बार और आप उसको संभाल करके रखिए हिफाजत करके रखिए क्यों क्योंकि वह सामूहिक जीवन के लिए हितकारी है और हितकारी कार्य में उसका सदुपयोग करना है इसलिए उसको रखिए और मैं सभा में लेके जाती हूँ और कोई उठाता है तो मैं कहती हूँ की नहीं भाई मैं सबको नहीं सुनने देती हूँ सब एक के साथ में देती हूँ उसको करके के देती हूँ एकदम हमारा प्राण ही है इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु को प्रति मेरी ममता है ममता की बात नहीं है जो वस्तु सर्वहितकारी कार्य में लग रही है सदुपयोग तो तो जिसका हो रहा है वो मेरी नहीं होने पर मेरे द्वारा सुरक्षित रखे जाने वाली है अपनी मोह तो किसकी है जो भौतिकवादी देखेंगे वो कहेंगे कि जगत की वस्तु है तो मेरी नहीं है तो उसके प्रति ममता करने की का अधिकार मेरा नहीं है तो उसको बर्बाद करने का भी अधिकार मेरा नहीं है ठीक है ना नाई चीज को तुम अपने कब्जे में संग्रह करके नहीं रख सकते तो बर्बाद भी तो नहीं कर सकते तो जगत की वस्तु है इसलिए भी बर्बाद नहीं करना है परमात्मा के विश्वासी जो हैं, वो हर वस्तु को भगवान की मानते हैं तो अपने प्यारे की वस्तु है तब भी बर्बाद नहीं करना है और मैंने प्रभु के प्यारों को वस्तुओं के साथ व्यवहार करके देखा है तो वो किसी भी वस्तु के प्रति थोड़ा भी सख्त व्यवहार नहीं कर सकते अगर कोई वस्तु उठा करके आप जमीन कमियों पटक दीजिए तो प्यारे के प्रेमी जो होते हैं गुरु के प्रेमी वो वस्तु को भी पटक देना पसंद नहीं करते हैं कि पाँव से छुकरा देना पसंद नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं? उनको धक्का लगता है अरे प्यारे चीज़ है उसका अनादर कैसे किया तुमने पाँव कैसे लगा दिया उसमें उसने पटक कैसे दिया तुमने ऐसा होता है तो प्यारी की वस्तु है मेरी नहीं है ममता खत्म हो गई और काम में लाने के लिए साधक मात्र की है सदुपयोग करो उसका तो वस्तुओं का उपार्जन करना मना नहीं है वस्तुओं का सदुपयोग करना मना नहीं है वस्तुओं की सुरक्षा करना मना नहीं है उपार्जन भी करो वितरण भी करो सदुपयोग भी करो सुरक्षित भी रखो ये सब ठीक है केवल अपनी व्यक्तिगत रूप को मानो के को समझ जाओगे मैंने ऐसा सुना था आनंदमयी माता जी के जीवन की बात है कि बड़े बड़े जो ऊंचे संत होते ही, वे हर वस्तु को परमात्मा की मान करके उसको खराब करने देना पसंद नहीं करते तो मैंने ऐसा सुना उनके भक्तों ने बताया मुझको कि किसी ने थाली में, में चावल दाल खाया होगा और कुछ हिस्सा उसमें रह गया था और ले जाकर के पानी डाल के ला दिया जा बर्तन धोया जाता है खाली में से चावल दाल पानी के साथ नाली में बहने लग गया माता जी उधर से निकली आने उन्होंने माँ उन्होंने देखा नाली में पका हुआ चावल दाना बह रहा है तो उन्होंने वो दाने को चुन करके उठा के खा लिया समझ तो में आता है ये कल्पना नहीं ये कथा कहानी नहीं है सच्ची घटना है क्यों भाई ऐसा क्यों कर लिया तो कितनी भी वस्तु को बर्बाद करना देख नहीं सकते सामने हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हर वस्तु परमात्मा की है हर एक चीज हमारे प्यारे की है तो कोई चीज खराब क्यों होगी आप पर मंगलमय विधान से भगवान की कृपा हो गई तो एक संत को प्रेरित करके उन्होंने एक संस्था बना दिया इसलिए की कमाई करने की चिंता से मुक्त तो हो करके बैठ करके तुम साधन कर सकोगे तो कमाई का पैसा खर्च करना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई उठा सकते हैं और संस्था का पैसा खर्च करना हो तो भाई कोई बात नहीं पैसा की कोई कमी नहीं है मानव में बहुत पैसा है तो मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान में इसलिए दिलाती हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि माला जपना साधना है सुखों से बैठना साधना है कि ग्रंथ का पाठ करना साधना है कि परिक्रमा करना साधना है कि दोनों समय मंदिर में दर्शन करने जाना साधना है कि प्रभु की लीला का दृश्य रास देखना साधना है तो ये सब अच्छी बातें हैं इनकी निंदा नहीं है इनको बेकार नहीं बताया गया लेकिन आप इन बाहरी बातों में तो खूब लगे रहिए और अंतर के मजबूत होने में जो छोटे छोटे व्यवहारिक दोष हो रहे हैं उनसे अपने को ये, तो चित्र शुद्ध हो, हो नहीं सकता दर्शन करने जाओ और परमात्मा की वस्तु को परमात्मा की न मानकर अपनी मानकर उस पर अधिकार जमाओ तो तुम वस्तु के हाथ दिख गए एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न लिखे रखा है की सब प्रकार से प्रेम पात्र के कैसे हो में कैसे हम सब प्रकार से प्रेम पात्र के हों में ये इस चर्चा से इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा कि प्रभु मंदिर में जाके हम भगवान के दर्शन करेंगे उनको प्रणाम करेंगे यह भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है ठीक है तो मंदिर में तुम भगवान के उसको तो प्रणाम करके आए मेरे मेरे ठाकुर के आए और यहाँ आकर के व्यवहार जगत में आकर के सृष्टि के मालिक हो तुम मेरे मालिक हो तुम ऐसा तो आपने मंदिर में कर दिया था और व्यवहार में आकर के वस्तुओं के प्रति लापरवाही करो व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना रखो तो ये ईश्वर की पूजा हो गई, ठीक नहीं हुई तो मंदिर में दर्शन करने गए फिर झुकाया उनके आगे बहुत अच्छी बात है तो फिर झुकाने का मतलब होता है समर्पण और उस समर्पण को जीवन के हर क्षेत्र में निभाना चाहिए स्वामी जी महाराज ने कई जगह पर कहा और अभी भी उनके वचन में जगह जगह पर निकलती है ये बात कि ये संस्था मेरी नहीं है भगवान ने बनवाई है भगवान ही चलाएंगे मैंने नहीं बनाया है बन गई है उनकी है वे ही इसके मालिक हैं, वे ही चलाएंगे तो हम सब लोग संत के भक्त बनते हैं बड़ी श्रद्धा रखते हैं समाधि पर सिर दुकाने जाते हैं उनके बचनों का भी कुछ ख्याल है होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी बात लोग वे तो प्रणम्य हो गए वे तो धन्य हो गए उन्होंने हर प्रकार से अपने को अहम शून्य करके अनंत परमात्मा से मिलके उनके अनन्न्य मित्र हो करके अपना सब काम पूरा कर लिया अब अब हम लोग उनको सिर झुकाए ना झुकाए उनका कोई फर्क नहीं होता ये उनके लिए अब कोई तो करणीय बात बाकी है नहीं वे स्वयं अपनी अपने पुरुषार्थ से अपने ही जीवन से अपना सब पूरा करके खत्म कर दिया उन्होंने तो अब तो तुम्हारे लिए ना हमारे लिए ना उन्होंने इतना सारा विस्तार फैला दिया कच्ची अवस्था के साधक होंगे थोड़ी सेवा भी करेंगे थोड़ी साधना भी करेंगे थोड़ा सत्संग भी सुनेंगे परस्पर के व्यवहार में रहेंगे तो प्राग द्वेष मिटाएंगे अपने पर का भेद मिटाएंगे इसलिए इतना व्यवहार उन्होंने फैला दिया उनको तो कोई अब जरूरत है नहीं तो उनके वचनों को मानने से मेरा कल्याण होगा उनके वचनों को मानने से उनको प्रसन्नता होगी की समाधि पर सिर्फ दुकाने मात्र से प्रसन्नता हो जाएगी मांगने की बात है ना दुकाने को तो उन्होंने मना ही किया था हंसी उड़ाई थी, उड़ा थी। लोग जब ज्यादा करते तो कहते कि हाँ भैया वचन नहीं मानोगे कबर पूजोगे जीवन शरीर के रहते रहते की बात है उनके मुख से ये वचन निकलते थे यहाँ ठीक है ठीक है श्रद्धावर्ती तुम्हारी यही है वचन नहीं मानोगे कबर पूजोगे आपने सुना है कि नहीं सुना है, सुना है। बहुत संजीदगी की बात है मैं क्या बताऊं? बार बार मेरे ध्यान में आता है कि हम सब लोग मानव सेवा संघ की पहली पीढ़ी के साधक हैं। हम लोगों ने संघ के प्रवर्तक के चरणों में बैठ करके उनके जीवन के इन सब वचनों को सुना है उनके सत्य को सुना है उनकी रहनी को देखा है उनके आशीर्वाद को उनके सद्भाव को प्राप्त किया है तो हम भाई बहनों को बड़ी भारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए अपने पर कि मेरे जीवन से ऐसी कोई बात न हो कि जो उनके सिद्धांत के खिलाफ को होना चाहिए तो अब फिर उनके वचन पर आ जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ये तो एकदम उनका सूत्र है इसके बिना किसी का किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता इसको मानने में हम लोगों को कठिनाई लगती है डर लगने लगता है भीतर से संकोच होने लगता है कि इस बात के लिए कि क्या करें असमर्थ और ऐसे ऐसे शरीरों को लेकर के हम बैठे हैं अब क्या करें कैसे कहें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उठा नहीं जाता तो कोई हाथ पकड़ के उठा दे चला नहीं जाता तो कोई चला दे बस बनाया नहीं जाता तो कोई बना के खिला दे तो इतनी इतनी प्रकार की आवश्यकताएं हमारी पैदा हो गई हैं कुछ है आदत के कारण कुछ आलस्य के कारण कुछ शारीरिक असमर्थता के कारण कुछ संकल्पों के वेग के कारण इतनी जरूरतें पैदा हो गई हैं कि ये कहते नहीं बनता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो इसके संबंध में मैंने ऐसा समझा है आज भी आपने सुना कि कतमों से तुम जीवन के दार्शनिक तत्व को लेकर के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि की वस्तुता तुमको कुछ नहीं चाहिए अर्थात मेरा जो अपना स्वस्वरूप है ज्ञान प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश और प्रेम स्वरूप परमात्मा के अंश जो हम लोग सब हैं तो ज्ञान स्वरूप को जड़ जगत से कुछ चाहिए क्या जी चाहिए और भगवत भक्त भग जो उनके प्रेम के अनुराग में रंगा हुआ है उसको जगत से कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए तो एक हिस्सा हो गया ये हमारे स्वस्वरूप की बात हो गई कि सतमुच हमको कुछ नहीं चाहिए अब अगर किसी व्यक्ति पर किसी वस्तु पर दृष्टि जाती है मेरी तो उससे मुझको अनुचीज चाहिए तो ये अपने लिए कि शरीरों के लिए शरीरों के लिए चाहिए तो शरीरों के लिए चाहिए ठीक बात है अब अपनी दुर्बलता कमजोरी भय और चिंता को संग में ले कर के साधना आरंभ करने की बात मैं कर रही हूँ जैसी जैसी दशा अपनी बूटी है उसी दशा से हम साधना आरंभ करते हैं तो मान लिया कि शरीर के साथ इतना लगाव है मेरा कि इस वतन को दोहराने में डर लगता है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए तो महाराज जी कहते हैं कि तुम डरो मत तो यही है कि अमर जीवन के अभिलाषी को जगत से कुछ नहीं चाहिए प्रभु प्रेम के अभिलाषी को जगत ऐसी कुछ नहीं चाहिए जगत अगर हमको प्रभु प्रेम दे सकता होता तो अब तक तो मिल ही गया होता एक जगत जन्मे तब से जगत के संग में है कि नहीं है हैं। तो अगर इसने दिया होता तो मिल ही गया होता काम पूरा हो गया होता तो ये तो नहीं दे सका तो वस्तु का मुझे जो चाहिए वो जगत दे ही नहीं सकता इसलिए मुझको तो जगत से कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम के लिए और ज्ञान के लिए संसार से हम लोगों को कुछ लेना ही नहीं अब रह गया शरीर जिसके लिए बड़ा भारी भय है तो क्या करें लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा लोगों की सहायता नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा उसके संबंध में महाराजी ने जो कहा कि भाई अब शरीर की बात रह गई तो उसमें जितनी भी शक्ति है सामूहिक जीवन में काम करने की वो तुम करते जाओ अपनी तरफ से तो जो शरीर समाज के काम आएगा उस शरीर की जरूरत समाज पूरा नहीं करेगा करेगा और और कभी कभी मुझे उसके विपरीत भी, भी सूझता है कभी मुझे ऐसा भी सूझता है कि जो शरीर समाज की सेवा में लगा रहता है परिवार की सेवा में लगा रहता है तो उसकी चिंता तो दूसरे लोग करते ही हैं संभालते ही हैं बिना कहे बिना चाहे बिना मांगे मुझे याद आता है जब मैं स्वामी जी महाराज के पास आई और आते ही लिखना आरम्भ किया दस वर्ष तक साहित्य में लिखती रही जितना साहित्य आप देखते हैं तब ऐसे ही लिखा गया है तो मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करती हूँ कि उस समय मैं निष्काम और निर्मम को नहीं हो गई थी सब प्रकार से भगवत समर्पित तो हो गई तो भी नहीं हुआ था अभी तो केवल सीखने आई थी पूछने आई थी कि संत महानुभाव के पास जीवन पाने का कोई रास्ता कोई उपाय है क्या तो उसी के मनन के लिए जानने के लिए पढ़ती भी थी सुनती भी थी लिखती भी थी तो बड़े बड़ा त्याग आ गया हो कि तो बड़ा समर्पण आ गया हो कि तो बड़ी पुण्यवती हो गई हो तो कुछ नहीं एक मामूली आदमी जैसे होता है दुख से भय से अभिमान से गुण से अगुण से भरा हुआ ऐसा ही व्यक्तित्व था कोई विशेषता नहीं थी लेकिन मैंने अपनी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करना आरंभ किया तो, तो अंतरदृष्टि रखने वाले संत ने उसको किस प्रकार से ले लिया कितना सुंदर उसका संपादन करा दिया युग युग के लिए आने वाले साधकों के लिए उसको उपयोगी बना दिया तो उस तरह से काम में लग जाने पर भी अगर समाज की उदारता साथ देती है तो सोच विचार कर जो लोग सामूहिक कार्य में हाथ डालते हैं उनके शरीर की जरूरत पूरी नहीं होगी एक बात हो अब दूसरी बात मैं जो तो सोच रही हूँ बोटे को विपरीत सोच रही हूँ अब मान लीजिए कि मंगलकारी प्रभु ने सामाजिक कार्य में हाथ डालते ही आपके एक व्यक्तिगत शरीर का सब भाग अपने पर ले लिया अरे समाज पर ले लिया मतलब अपने पर ले लिया गाड़ी चलाने वाले तो वो ही ना भाई अब मान लीजिए कि हम लोगों ने साधक हो कर एक शरीर को समूह के साथ मिला दिया। तो समूह के साथ मिला देने पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भोजन मिलने में कठिनाई हो जाए कि समय पर विश्राम लेने में कठिनाई हो जाए कि वस्त्र जितनी जरूरत है उतनी कमी हो जाए तो मैं मन ही मन में कभी कभी बैठ करके सोचती और देखती तो मैं ये देखती कि मेरे परम हित से मुझको दृढ़ करने के लिए ये तमाशा भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कि तुम जी जान लगा करके खूब सेवा में रम जाओ और उसके बाद भी उद्घोटन भेजने में थोड़ी देर कर दे तो तुम्हारी अनुकूलता का न करके थोड़ा फर्क किसी का भेज है मैं सोचती हूँ कि शरीर भी मेरा नहीं है समूह की सेवा के लिए है इसलिए अगर इसको समूह की उदारता उनके शुभ संकल्प के ऊपर छोड़ दो तो मेरे परमहित चिन्ह तक कभी ऐसी भी लीला कर सकते हैं कि भूख लगी है और भोजन नहीं आ रहा है तो तुम तो पढ़ने का मौका भी दे सकते हैं ना कि है तुम कितने अनाशक्त हो गए अगर देर हो रही है तो मुझे क्यों नहीं याद आता है की अच्छा मेरे प्यारे आज मुझको ये आनंद आ कि तुम्हारी तुम्हारी वस्तु, सेवा में लगा दिया मैंने अगर इसकी देखभाल तुम ठीक तरह से नहीं करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा मुझे क्रोध नहीं आएगा मुझे नहीं होगा मैं अधिकार नहीं जमाऊंगा ऐसा अवसर भी लीला लीलाधारी मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं एक। कर सकते हैं ना? तो तो में तो हर्षित होना चाहिए आनंदित होना चाहिए और मैंने महाराज जी के मुख से सुना है उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की कठिनाई आ जाती है साधक के सामने और उस कठिनाई को वो हर्ष सहन कर ले तो बड़ा भारी तप का फल उसको मिलेगा मानव सेवा ने संकल्प पूर्वक भूखे रहने का भूखे रहने को प्रोत्साहन नहीं दिया तो आज मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा भी तो सही नहीं सकते थे माँ का का हृदय अरे भैया ये सब व्रत मेरे ही पास आकर करेगा क्या तो गोभी में ले लेंगे गले में हाथ डालेंगे मुफ्त सुनेंगे और कोई चीज मंगा करके जबरदस्ती में डाल दूंगे भैया हम तो नहीं देख सकते तू तो हमारे पास खा और यहाँ से जब घर जाएगा तो एक दिन के बदले चार दिन कर लेना उपवास संकल्प पूर्वक देश का अभिमान लेकर के उपवास करने की बात उन्होंने नहीं कही लेकिन सत्य की स्वीकृति के बाद मेरा कुछ नहीं है तो ये पंच भौतिक तत्वों से बने हुए हाथ पांव भी तो मेरे नहीं है जिस संसार के तत्वों से बना है उसी संसार की सेवा में लगा दो और उसके बदले में अगर मेरे लीला घर की लीला से उन्होंने समाज का मन फेर दिया तो अब एक दो दिन सह जाओ समय तो पर कोई खाना लेके हाजिर है कोई जंग लेकर हाजिर है कोई लीला लेके हाजिर है बड़ी खातिरदारी हो रही है तो क्या जाने वो खातिरदारी ही इसकी खुराक न बन जाए तो किसी दिन वो लीला कर दे, देर लगा दे। तो अगर वो बात मुझे याद रहेगी तो कितना हर्षित होना चाहिए मुझको मेरे को समाज के दिए हुए सम्मान की खुराक से बचाने के लिए मेरे प्यारे कितने सतर्क हैं और नहीं तो उसके उल्टे क्या हो जाता है मैं तो बहुत बड़ा थेगा कार्य का करने वाला तो मेरे को तो समय पर तो क्यों नहीं मिला गरम रोटी क्यों नहीं मिली ठंडी क्यों आ गई ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ तो आए छे हरी भजन कोट तो लगे कपास को ममता तोड़ने के लिए सामूहिक जीवन से संबंध तोड़कर शरीरों के राग से मुक्त होना पसंद किया था अब उसी समाज पर जिसकी सेवा की उसी संस्था पर जिसको सहयोग दिया उसी आश्रम पर अधिकार जमाने लगे और लीला धन लीला की अधिकार में बाधा डाल दिया तो क्रोधित होने लगे शुभित तो होने लगे मनुष्य रसंग में क्या है मनुष्य रसंग में नहीं है तो संसार में क्या है लूट लो कहीं मिलता हो तो बरसता हो कहीं इधर से घुस लो कि कठिनाई को कुछ नहीं गिनना चाहिए जब कठिनाई आ जाए तो थोड़ा सा अकेले बैठ जाओ और अपने भीतर झांक के देख लो कि मेरे भीतर क्या हो रहा है तो पता चल जाएगा कि इतने दिन के आश्रम वास इतने दिन के सेवा व्रत का कितना फल हुआ कितना मेरा चित्त शुद्ध हुआ अगर मेरे भीतर संतुलन ठीक है कर्तव्य की याद है व्रत की याद है प्यारे की याद है संत की याद है संत की बात याद है तो शांति रहेगी की हलचल मचेगी शांति रहेगी और अगर शांति ढंग होती है तो इसमें इन सब का दोष है कि अपना है ये समझ में आ जाएगा तो सुधार होगा कि नहीं इसका नाम साधना जब का लगता है कहती तो रहती हूँ भाई इतना बड़ा अवसर मिला कि भूखे रहकर और सम्मान न करके भी तुम जगत की सेवा में हाथ बता सको तो इसके लिए हृदय में आनंद नहीं है काम करना भार लग रहा है हम क्यों परिश्रम करें ले जाओ खरीद को सोने तो की चिड़िया बनाकर तो उसमें मंदिर को रख दो रहता है तो रख लेना मुझे कुछ नहीं चाहिए ये हो गया और सब प्रकार से प्रभु के होकर रहना इसके मूल में क्या है एक ही बात जो तन का होकर रहेगा जो धन का होकर रहेगा जो कुटुम्ब का होकर रहेगा वो प्रभु का होकर नहीं रह सकेगा ये खास बात है प्रभु के होकर रहने के लिए इन सारी ममताओं को छोड़ना पड़ेगा और कभी कभी महाराज जी ऐसे वचन भी थे कि देव की जी वो तो इतने विशाल है इतने विशाल है की तुम्हारे हृदय में एक सूर्य के लिए भी ममता रह गई है तुम्हें तो उसमें समाये नहीं तो इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं पूरा जो एकदम खाली कर दो तब वे समा सकते हैं ऐसे ऐसी अभिन्न होने के जो जिन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन न उनके जीवन के शोध का परिणाम है एक बार का प्रसंग है उन्नीस तो में फरवरी महीने में इक्टावा में चंबल तट पर सम्मेलन हो रहा था सत्संग हो रहा था मानव सेवा संघ का कार्यक्रम बहुत बड़ी सभा थी कितने हजार लोग खुले मैदान में चंगल के तट पर बैठे थे बड़ा ऊंचा मचान बना था मंच जिस पर खड़े होकर बैठकर हम लोग सती की चर्चा करते थे तो एक दिन प्रातः काल की बैठक में सर्दी भी खूब थी पूर्व तो स्वामी जी महाराज मंच पर खड़े हुए बोलने के लिए एक तो मंच बहुत ऊंचा था और उस पर स्वामी जी महाराज काफी अच्छी ऊंचाई थी शरीर की लंबाई और खादी की धोती ही रंग में रंगा हुआ पहन करके उस पर खड़े होकर बोल रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं देख रही थी दूर से बहुत प्रसन्नता हो रही थी बातचीत हो गई महाराज जी उतर के आ गए गुफा में बैठ गए हम सब लोग बैठ गए तो हंसते हंसते मैंने कहा स्वामी जी महाराज आज तो खादी की ध्रोती पहन करके राजनीतिक नेताओं की तरह व्याख्यान दे रहे थे तो महाराज जी हंसे कहने लगे कि देखो ये कैसे बात करती है देवकी जी मुझसे डरती भी नहीं है ये सब लोग फिर उसके बाद एकदम गंभीर मुख मुद्रा में मुझसे कहने लगे देवकी जी मैं साधक समाज को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंगोटी पहनने से अगर सत्य मिलता है तो धोती पहनने से भी सत्य मिलता है सत्य की अभिव्यक्ति में धोती और लंगोटी का भेद भी। बड़ी क्रांतिकारी बात थी कटी वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी उन्होंने सत्य की अभिव्यक्ति की मौलिक बात को समाज के सामने रखा और केवल मुख से कहकर नहीं करके दिखाया वस्तुतः इन बाहरी बातों में साधक समाज उलझ जाता है अंतर की बात अधूरी रह जाती है बहुत बड़ा घाटा लगता है स्वामी महाराज के भीतर इस बात की बड़ी व्यथा थी कि साधक को सीधे प्रत्येकी अभिव्यक्ति की सच्ची और मौलिक बात बता दी जाए जिसमें कि वह सर्वथा स्वाधीन है बाहर का रहन सहन विधि विधान स्थान यह सब बाहरी बातें हैं प्रत्यकी अभिव्यक्ति से इनका पूरी